श्री श्री चैतन्य चेतावली व्यास पूजा ये यथा प्रपद्यंतेथ भजामम्य हम मम वर्तमान वर्तनते मनुष्य पार्थ सर्वशीता श्री भगवान अर्जुन के प्रति उपदेश करते हुए कहते हैं अर्जुन जो भक्त मुझे जिस भाव से भजता है मैं भी उसका उसी भाव से भजन करता हूँ किसी भी रास्ते क्यों न जाओ अंत में सब घूम फिरकर मेरे ही पास आ जाते हैं क्योंकि सभी प्राणियों का एकमात्र प्राप्ति स्थान मैं ही हूँ प्रेम का पथ कितना व्यापक है उसमें संदेह छल वंचना बनावट के लिए तो स्थान ही नहीं प्रेम में पात्रा पात्र का भेदभाव नहीं उसमें जाति वर्ण कुल गोत्र तथा सजीव निर्जीव का विचार नहीं किया जाता इसीलिए प्राय लोगों के मुखों से सुना जाता है कि प्रेम अंधा होता है ऐसा कहने वाले स्वयं भ्रम में है प्रेम अंधा नहीं है असल में प्रेम के अतिरिक्त अन्य सभी अंधे हैं प्रेम ही एक ऐसा अमूक बाण है कि जिसका लक्ष्य कभी व्यस्त नहीं होता उसका निशान सदा ही ठीक ही लक्ष्य पर बैठता है अपना कहीं से कहीं भी छिपा हो प्रेम उसे वहीं से खोज निकालेगा इसीलिए तो कहा है तिनका तिनके से मिला, तिनका तिनके पास। विशाल हिंदू धर्म ने प्रेम की को ही लक्ष्य करके तो उपासना की कोई एक ही पद्धति निश्चित नहीं की है तुम्हें जिससे प्रेम हो तुम्हारा अंतकरण जिसे स्वीकार करता हो उसी की भक्ति भाव से पूजा अर्चा करो और उसी का निरंतर ध्यान करते रहो तुम अंत में प्रेम तक पहुंच जाओगे अपना उपास्य कोई एक निश्चय कर लो अपने हृदय में किसी भी एक प्रिय को बैठा लो बस तुम्हारा बेड़ा पार है पत्नी पति में ही भगवान भगवत भावना करके उसका ध्यान करें। शिष्य गुरु को ही साक्षात परब्रह्म का साकार स्वरूप मानकर उसकी वंदना करें। इन सभी का फल अंत में एक ही होगा सभी अपने अंतिम अभिष्य तक पहुंच सकेंगे सभी को अपने अपने भावना के अनुसार प्रभु पद प्राप्ति अथवा मुक्ति मिलेगी सभी के दुखों का अत्यंत भाव हो जाएगा यह तो सचेतन साकार वस्तु के प्रति प्रेम करने की पद्धति है हिंदू धर्म में तो यहां तक माना गया है कि पत्थर मिट्टी धातु अथवा किसी भी प्रकार की मूर्ति बनाकर उसी में ईश्वर बुद्धि से पूजन करोगे तो तुम्हें शुद्ध विशुद्ध प्रेम की ही प्राप्ति होगी किंतु इसमें दम्भ या बनावट ना होनी चाहिए अपने हृदय को टटोल लो कि इसके प्रति हमारा पूर्ण अनुराग है या नहीं यदि किसी के प्रति तुम्हारा पूर्ण प्रेम हो चुका तो बस तुम्हारा कल्याण ही है तुम्हारा सर्वस्व तो वही है नित्यानंद प्रभु बारह तेरह वर्ष के अल्पवयस में ही घर छोड़कर चले आए थे लगभग बीस वर्षों तक ये तीर्थों में भ्रमण करते रहे इनके साथी सन्यासी जी इन्हें छोड़कर कहाँ चले गए इसका कुछ भी पता नहीं चलता किंतु इतना अनुमान अवश्य लगाया जा सकता है कि उन महात्मा के लिए इनके हृदय में कोई विशेष स्थान न बना सका उनमें इनका गुरुभाव नहीं हुआ 20 वर्षों तक इधर उधर घूमते रहे किंतु जिस प्रेमी के लिए इनका हृदय छटपटा रहा था वह प्रेमी इन्हें कहीं नहीं मिला महाप्रभु गौरांग का नाम सुनते ही इनके हृदय सागर में हिलोरे सी उठने लगी गौर के दर्शनों के लिए मन व्याकुल हो उठा इसीलिए ये नवद्वीप की ओर चल पड़े आज नंदनाचार्य के घर गौर ने स्वयं आकर इन्हें दर्शन दिए इनके दर्शन मात्र से ही इनकी चिरकाल की मनकामना पूर्ण हो गई जिसके लिए ये व्याकुल होकर देश विदेशों में मारे मारे फिर रहे थे वह वस्तु आज स्वयं ही इन्हें प्राण प्राप्त हो गई ये स्वयं सन्यासी थे गौरांग अभी तक गृहस्थी में ही थे गौरांग से ये अवस्था में भी 10-11 वर्ष बड़े थे किंतु प्रेम में तो छोटे बड़े या उच्च नीच का विचार होता ही नहीं इन्होंने सर्वतोभाविन गौरांग को आत्मसमर्पण कर दिया गौरांग ने भी इन्हें अपना बड़ा भाई समझकर स्वीकार किया नंदनाचार्य के घर से नित्यानंद जी को सांस लेकर गौरांग भक्तों सहित श्रीवास पंडित के घर पहुंचे वहाँ पहुंचते ही संकीर्तन आरंभ हो गया सभी भक्त नित्यानंद जी के आगमन के उल्लास में नूतन उत्साह के साथ भावावेश में आकर जोड़ों से कीर्तन करने लगे भक्त प्रेम में विवल होकर कभी तो नाचते कभी गाते और कभी जोरों से हरी बोल हरी बोल की तुमल ध्वनि करते आज के कीर्तन में बड़ा ही आनंद आने लगा मानो सभी भक्त प्रेम में बेसुद होकर अपने आपे को बिल्कुल भूल गए हों अब तक गौरांग शांत थे अब उनसे भी न रहा गया वे भी भक्तों के साथ मिलकर शरीर की सुधि भुलाकर जोरों से हरी ध्वनि करने लगे महाप्रभु प्रभु नित्यानंद जी के दोनों हाथों को पकड़कर आनंद से नृत्य कर रहे थे नित्यानंद नाच रहे थे आह उस समय की छवि का वर्णन कौन कर सकता है भक्त बृंद मंत्र मुग्ध की भांति इन दोनों महापुरुषों का नृत्य देख रहे थे पखावज वाला पखावज ना बजा सका जो भक्त मजीरे बजा रहे थे उनके हाथों से स्वतः ही मजीरे गिर पड़े सभी वाद्यों का बजना बंद हो गया भक्त जड़ मूर्ति की भांति चुपचाप खड़े निमाई और निताई के नृत्य के माधुर्य का निरंतर भाव से पान कर रहे थे नृत्य करते करते निमाई ने निताई का आलिंगन किया आलिंगन पाते ही निताई बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़े साथ ही निमाई भी चेतना शून्य से बन गए क्षण भर के पश्चात महाप्रभु जोरों के साथ उठकर खड़े हो गए और जल्दी से भगवान के आसन पर जा बैठे अब उनके शरीर में बलराम जी का सा आवेश प्रतीत होने लगा उसी भावावेश में वे वारुणी वारुणी कहकर जोरों से चिल्लाने लगे हाथ जोड़े हुए श्रीवास पंडित ने कहा प्रभो जिस वारुणी के आप जिज्ञासा कर रहे हैं वह तो आपके ही पास है आप जिसके ऊपर कृपा करेंगे वही उस वारुणी का पान करके पागल बन सकेगा प्रभु के भावावेश को कम करने के निमित्त एक भक्त ने शीशि में गंगाजल भरकर प्रभु को दिया गंगाजल पान करके प्रभु कुछ कुछ प्रकृतिस्थ हुए और फिर नित्यानंद जी को भी अपने हाथों से उठाया इस प्रकार सभी भक्तों ने उस दिन संकीर्तन में बड़े ही आनंद का अनुभव किया इन दोनों भाइयों के नृत्य का सुख सभी भक्तों ने खूब ही लूटा श्रीवास पंडित के घर ही नित्यानंद प्रभु का निवास स्थान स्थिर किया गया प्रभु अपने साथ ही निताई को अपने घर लिवा ले गए और सचि माता से जाकर कहा अम्मा देख यह तेरा विश्वरूप लौट आया तो उनके लिए बहुत रोया करती थी माता ने उस दिन सचमुच ही नित्यानंद प्रभु में विश्व के ही रूप का अनुभव किया और उन्हें अंत तक उसी भाव से प्यार करती रही वे निताई और निवाई दोनों को ही समान रूप से पुत्र की भांति प्यार करती थी एक दिन महाप्रभु ने नित्यानंद जी का प्रेम से हाथ पकड़े हुए पूछा त्रिपाद कल गुरुपूर्णिमा है व्यास पूजन के निमित्त कौन सा स्थान उपयुक्त होगा नित्यानंद प्रभु ने श्रीवास पंडित के पूजा गृह की ओर संकेत करते हुए कहा क्या इस स्थान में व्यास पूजन नहीं हो सकता हंसते हुए गौरांग ने कहा हाँ ठीक तो है आचार्य तो श्रीवास पंडित ही है इन्ही का तो पूजन करना है बस ठीक रहा अब पंडित जी ही सब सामग्री जुटावेंगे इन्हें पर पूजा के उत्सव का संपूर्ण भार रहा प्रसन्नता प्रकट करते हुए पंडित श्रीवास ने कहा भार की क्या बात है पूजन की सामग्री घर में उपस्थित है केला आम्र पल्लव पुष्प फल आदि समिधा समिधादि आवश्यकी वस्तुएं आज ही मंगवा ली जाएगी इनके अतिरिक्त और जिन वस्तुओं की आवश्यकता हो उन्हें आप बता दें प्रभु ने कहा अब हम क्या बतावें आप स्वयं आचार्य सब समझ बुझ इतना सुनते ही श्रीवास मुरारी गदाधर आदि सभी भक्त निमाई और निताई के सहित गंगा स्नान के निमित्त चल दिए नित्यानंद जी का स्वभाव बिल्कुल छोटे बालकों का सा था वे कूद कूद कर रास्ते में चलते गंगा जी में घुस गए तो फिर निकलना सीखे ही नहीं घंटों जल में ही गोते लगाते रहते कभी उल्टे होकर बहुत दूर तक प्रवाह में ही बहते चले जाते सब भक्तों के सहित वे भी स्नान करने लगे सहसा उसी समय एक नाक इन्हें जल में दिखाई दिया जल्दी से आप उसे ही पकड़ने के लिए दौड़े यह देखकर कर पंडित हाय हाय करके चिल्लाने लगे किंतु ये किसी की कप सुनने वाले थे आगे बढ़े ही चले जाते थे जब श्रीवास के कहने से स्वयं स्वयं गौरांग ने उन्हें आवाज दी, तब कहीं जा कर ये इनके सभी काम अजीब ही होते थे। इससे पहले ही रात्रि में इन्होंने न जाने क्या सोचकर अपने दंड कमंडलों आदि सभी को तोड़ फोड़ डाला प्रभु ने इसका कारण पूछा तो ये चुप हो गए तब प्रभु ने इन्हें बड़े आदर से बिन बिन कर गंगा जी में प्रवाहित कर दिया व्यास पूर्णिमा के दिन सभी भक्त स्नान संध्या बंदन करके श्रीवास पंडित के घर आए पंडित जी ने आज अपने पूजा गृह को खूब सजा रखा था स्थान स्थान पर बंदरवार बंधे हुए थे द्वार पर कदली स्तंभ बड़े ही भले मालूम पड़ते थे संपूर्ण घर गौ गो के गोबर से लिपा हुआ था उस पर एक सुंदर बिछौना बिछा हुआ था सभी भक्त आकर ब्यास पीठ के सम्मुख बैठ गए एक ऊंचे स्थान पर छोटी सी चौकी रखकर उस पर व्यास पीठ बनाई हुई थी व्यास जी की सुंदर मूर्ति उस पर विराजमान थी सामने पूजा की सभी सामग्री रखी थी कई थालों में सुंदर अमलियाँ किए हुए फल रखे थे एक और घर की बनी हुई मिठाइयाँ रखी थी एक थाली में अक्षत धूप दीप नैवेद्य तांबुल पुंगी फल पुष्पमाला तथा अन्य सभी पूजन की सामग्री सुशोभित हो रही थी पीठ के आचार्य का आसन बिछा हुआ था भक्तों के आग्रह करने पर पूजा की पद्धति को हाथ में लिए हुए श्रीवास पंडित आचार्य के आसन पर विराजमान हुए भक्तों ने विधिवत व्यास जी का पूजन किया आज नित्यानंद प्रभु की बारी आई वे श्रीवास जी के कहने से पूजा करने लगे श्रीवास पंडित ने एक सुंदर सी माला नित्यानंद जी के हाथ में देते हुए कहा श्रीपाद इसे व्यास जी को पहनाइए श्रीवास जी के इतना कहने पर भी नित्यानंद जी ने माला व्यास देव जी को नहीं पहनाई वे तो उसे हाथ में ही लिए हुए चुपचाप खड़े रहे इस पर फिर श्रीवास पंडित ने जरा जोर से कहा श्रीपाद आप खड़े क्यों हैं माला पहनाते क्यों नहीं जिस प्रकार कोई पत्थर की मूर्ति खड़ी रहती है उसी प्रकार माला हाथ में लिए नित्यानंद जी ज्यो के त्यों ही खड़े रहे मानो उन्होंने कुछ सुना ही नहीं तब तो श्रीवास पंडित घबराइए घबराए उन्होंने समझा नित्यानंद जी हमारी बात तो मानेंगे नहीं यदि प्रभु आकर इन्हें समझावेंगे तो जरूर मान जाएंगे प्रभु उस समय दूसरी ओर बैठे हुए थे श्रीवास जी ने प्रभु को बुलाकर कहा प्रभु नित्यानंद जी व्यासदेव को माला नहीं पहनाते आप इनसे कह दीजिए माला पहना दे देरी हो रही है यह सुनकर प्रभु ने कुछ आज्ञा के से स्वर में नित्यानंद जी से कहा श्रीपाद व्यास देव जी को माला पहनाते क्यों नहीं देखो देर हो रही है सभी भक्त तुम्हारी ही प्रतीक्षा में बैठे हैं जल्दी से पूजन समाप्त करो फिर संकीर्तन होगा प्रभु के इस बात को सुनकर निताई नींद से जागे हुए पुरुष की भांति अपने चारों ओर देखने लगे मानो वे किसी विशेष वस्तु का अन्वेषण कर रहे हो इधर उधर देखकर उन्होंने अपने हाथ की माला ब्यास की, देव को जी ब्यास देव जी को तो पहनाई नहीं जल्दी से गौरांग के सिर पर चढ़ा दी प्रभु के लंबे लंबे घुंघराले बालों में उलझकर वह माला बड़ी ही भली मालूम पड़ने लगी सभी भक्त आनंद में बेसुध से हो रह गए प्रभु कुछ लज्जित से हो गए नित्यानंद जी प्रेम में विफोर होने के कारण मुरछित होकर गिर पड़े आहा प्रेम हो तो ऐसा हो अपने प्रिय पात्र में ही सभी देवी देवता और विश्व का दर्शन हो जाए गौरांग को ही सर्वस्व समझने वाले निताई का उनके प्रति ऐसा ही भाव था उनका मनोगत भाव था तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधुश्च सखा तमेव तमेव विद्या द्रवणम तमेव तमेव सर्वम मम देव देव गौरांग ही उनके सर्वस्त थे उनकी भावना के अनुसार उन्हें प्रत्यक्ष फल भी प्राप्त हो गया उनके सामने गौरांग की यह नृत्य की मानसिक मूर्ति विलुप्त हो गई अब उन्हें गौरांग की षडभुजी मूर्ति का दर्शन होने लगा उन्होंने देखा गौरांग के मुख की कांति कोटि सूर्यों की प्रभा से भी बढ़कर है उनके चार हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म विराजमान है शेष दो हाथों में दे हल मूसल को धारण किए हुए हैं नित्यानंद जी प्रभु के इस अद्भुत रूप के दर्शनों से अपने को कृतकृत मानने लगे उनके नेत्र उन दर्शनों से तृप्त ही नहीं होते थे उनके दोनों नेत्र बिल्कुल फटे के फटे ही रह गए पलक गिरना एकदम बंद हो गया नेत्रों की दोनों कोरों से अश्रुओं की धारा बह रही थी शरीर चेतना शून्य था भक्तों ने देखा उनकी सांस चल रही नह, रह, नहीं रही है उनका शरीर मृतक पुरुष की भांति अकड़ा हुआ पड़ा था केवल मुख की अपूर्व ज्योति को देखकर और नेत्रों से निकलते हुए अस्ुओं से ही यह अनुमान लगाया जा सकता था कि वे जीवित हैं भक्तों को इनकी ऐसी दशा देखकर बड़ा भय हुआ श्रीवास आदि सभी भक्तों ने भांति भांति की चेष्टाओं द्वारा उन्हें सचेत करना चाहा, किंतु उन्हें बिल्कुल भी होश ना हुआ प्रभु ने जब देखा कि नित्यानंद जी किसी भी प्रकार नहीं उठते तब उनके शरीर पर अपना कोमल कर फेरते हुए प्रभु अत्यंत ही प्रेम के साथ कहने लगे श्रीपाद तब उठिए जिस कार्य के निमित्त आपने इस शरीर को धारण किया है अब उस कार्य के प्रचार का समय सन्निकट आ गया है उठिए और अपने अहितुकी कृपा के द्वारा जीवों का उद्धार कीजिए सभी लोग आपकी कृपा के भिखारी बने बैठे हैं जिसका आप उद्धार करना चाहें उसका उद्धार कीजिए श्री हरि के सुमधुर नामों का वितरण कीजिए यदि आप ही जीवों के ऊपर कृपा करके भगवान नाम का वितरण न करेंगे तो पापियों का उद्धार कैसे होगा प्रभु के कोमल कर स्पर्श से निताई की मूर्छा भंग हुई वे अब कुछ कुछ प्रकटिस्थ हुए नित्यानंद जी को होश में देखकर प्रभु भक्तों से कहने लगे व्यास पूजा तो हो ही चुकी अब सभी मिलकर एक बार सुमधुर स्वर से थ्री कृष्ण संकीर्तन और कर लो प्रभु के आज्ञा पाते ही पखावत बजने लगी तभी भक्त हाथों में मजीरा लेकर बड़े ही प्रेम से कीर्तन करने लगे सभी प्रेम में विफल होकर एक साथ हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे इस को करने लगे ध्वनि से श्रीवास पंडित का घर गूंजने लगा संकीर्तन की आवाज सुनकर बहुत से दर्शनार्थी द्वार पर आकर एकत्रित हो गए किंतु घर का दरवाजा तो बंद था वे बाहर खड़े ही खड़े संकीर्तन का आनंद लूटने लगे इस प्रकार संकीर्तन के आनंद में किसी को समय का ज्ञान ही न रहा दिन डूब गया तब प्रभु ने संकीर्तन बंद कर देने की आज्ञा दी और श्रिवास पंडित से कहा प्रसाद के संपूर्ण सामान को यहाँ ले आओ प्रभु की आज्ञा पाकर श्रिवास पंडित प्रसाद के संपूर्ण थालों को प्रभु के समीप उठा लाए प्रभु ने अपने हाथों से सभी उपस्थित भक्तों को प्रसाद वितरण किया उस महाप्रसाद को पाते हुए सभी भक्त अपने अपने घरों को चले गए इस प्रकार नित्यानंद जी श्रीवास पंडित के ही घर में रहने लगे श्रीवास पंडित और उनकी धर्मपत्नी मालिनी देवी उनके अपने सगे पुत्र की भांति प्यार करते थे नित्यानंद को अपने माता पिता को छोड़े आज लगभग बीस वर्ष हो गए बीस वर्षों से ये इसी प्रकार देश विदेशों में घूमते रहे बीस वर्षों के बाद अब फिर से मातृ पित्र सुख को पाकर ये परम प्रसन्न हुए गौरांग भी इनका हृदय से बड़ा आदर करते थे वे इन्हें अपने बड़े भाई से भी बढ़कर मानते थे तभी तो यथार्थ प्रेम यथार्थ में प्रेम होता है दोनों ही ओर से सत्कार के भाव हों तभी अभिन्नता होती है शिष्य अपने गुरु को सर्वस्व समझे और गुरु शिष्य को चाकर न समझ अपना अंतरंग सखा समझे तभी दृढ़ प्रेम हो सकता है गुरु अपने गुरुपने में ही बने रहे और शिष्य को अपना सेवक अथवा दास ही समझते रहे इधर शिष्य अनिच्छापूर्वक कर्तव्य सा समझ कर उनकी सेवा से सुश्रूषा करता रहे तो उन दोनों में यथार्थ प्रेम नहीं होता गुरु शिष्य का बर्ताव तो ऐसा ही होना चाहिए जैसे भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का था अथवा जनक और सुखदेव जी का जैसा शास्त्रों में सुना जाता है नित्यानंद जी गौरांग को अपना सर्वस्व ही समझते थे किंतु गौरांग उनका सदा पूज्य की ही भांति आदर सत्कार करते थे यही तो इन महापुरुषों की विशेषता थी नित्यानंद जी का स्वभाव बड़ा चंचल था वे कभी कभी स्वयं अपने हाथों से भोजन ही नहीं करते तब मालिनी देवी उन्हें अपने हाथों से छोटे बच्चों की तरह खिलाती कभी कभी ये उनके सूखे स्तनों को अपने मुख में देकर बड़े उन्हें बालकों की भांति पीने लगते कभी उनकी गोद में शिशुओं की तरह क्रीड़ा करते इस प्रकार ये श्रीवास और उनकी पत्नी मालिनी देवी को वात्सल्य सुख का आनंद देते हुए उनके घर में सुखपूर्वक रहने लगे